ये किस प्रकार ुक्त होकर जो भक्त किस प्रकार पूर्ण अध्याय का अंतिम श्लोक जो है मत न कर्म मत न मेरे लिए कर्म करने वाला हो मेरे पारायण हो मत करना है ना मेरे प्राण हो मतलब मेरे जो तो परम श्रेष्ठ मानने वाला हो मेरा भक्त हो आपत्ति रहित हो सभी प्राणियों के प्रति वैध रहित ऐसा व्यक्ति तो मुझे इस प्रकार जो सततयुक्त तो होकर जो भगवान के लिए कर्म करते हैं भगवान को परम प्राप्त मानते हैं या आपत्ति से रहित हैं, सभी प्राणियों के प्रति वैध से रहित तो इस प्रकार सततयुक्त होकर ये भक्ता है स्वाम परिपाप से जो भक्त से आपकी उपासना करते हैं सदुण साकार स्वाम से सभी है सगुण काकार लेना है तथा सतत होकर जो आपकी उपासना करते हैं ताकि सदुण उपासना हो गई। ये क्या अपनी अक्षरम अव्यक्तम क्या ये अव्यक्तम अक्षर होती अव्यक्त करणा विषय करण के अभिषेय अव्यक्त करण का अभिषेक जो निर्विशेष आत्मस्वरूप है अपना स्वरूप है वो करण का विषय नहीं है जो करण के अभिषेय अक्षम अच्छा, यहाँ भी कवि उपासके का संबंध कर गई कि जो करण के अभिषय अक्षय ब्रह्म की उपासना करते हैं कवि उपासके का तो सरि का उपास्य मतलब भूली भाषी उपासना करते हैं अच्छी प्रका उपासना करते हैं ये मतलब है परिषद से क्या ये अक्षम क्या ये अव्यक्षम अक्षम अति और जो अभ्यक्षर की या करण के अक्षर ब्रह्म की व्यक्षा जिसका विचार ना हो विरास नक्षर कहते हैं जो कर्ण के अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं साग जिस समय के उसमें या उन सभी में अतिशय योग व्यक्ति कौन है अतिशय योग को जानने वाला कौन है मतलब योग को अधिक जानने वाला कौन योग को अधिक जानने वाला कौन है का योग का का समाजी समाजी थोड़ा थोड़ा अच्छा ये ये थोड़ा था या सा एक ही नहीं इससे करण का अविषय जी क्योंकि लोक में जो तो करण का विषय होता है उसे व्यक्त कहा जाता है घटकर व्यक्त करते क्यूँकी लोक में करण का गोचर विषय जी लोग का विषय जो होता है उसे व्यक्त क्योंकि अन्य धातु क्योंकि अन्य धातु का करण गोचर व्यक्ति कर्म है अन्य धातु का करण गोचर वस्तु सत्कर्मक है ना मतलब सत्कर्मक है कर्ण गोचर व्यक्ति वस्तु कर्म वाली अच्छे का प्रत्येक लग जाएगा तो करण गोचर वस्तु कर्म हो जाएगा क्षरण के बिक्री कम क्यूँकी ये अक्षर ब्रह्म उसके विपरीत है इससे विपरीत है है ठीक है इसलिए कैसा हो गया का अघोचर या ये या अक्षर ब्रह्म उसके विपरीत है वो है हो अभ्यक्ष अभ्यक्ष द्वारा कहे गए विशेषणों से विशिष्ट है श्रिस्तों के द्वारा कहे गये विशेषण है आप समझ लेंगे जिससे अव्यक्त क्या है अव्यक्त अव्यक्त है और आगे देखेंगे अन्य सीख में अन्यशु अक्षरम अभ्यक्ष निर्देश येसुअ अक्षरम अनिर्देश अव्यक्तम कभी बांस के तो यहाँ पर विशेषण और क्या हो जाएगा अनिर्देश अव्यक्त सर्वत्र गमक अचिंतत्वत्व और अच्छे युवक विशेष और विशेषण ध्यान तो लेना जो ब्रह्म निर्विशेष है उसमें कोई भी गुण धर्म विश्लेषण नहीं है ये जो तो उससे आरोप करके उसमें कही जाते हैं ऐसे कही जाते अथवा कहीं अख्वार, अख्वार ऐसा कह देते है की जिस विशेषण जैसा समझ में आ रहा है वो शुरू के अतिरिक्त अक्षर बनने की बात कर रही है न जो पहले था ना ये भक्ता कौन समझा सके वो भगवान विशेषणों के विशिष्ट है अब ये देखेंगे और शिष्टों के द्वारा कहे जाने वाले विशेषणों से विशिष्ट है माने ही है कहे जाने वाले हैं, सारे शिष्ट है और शिष्टों के तो द्वारा कहे जाने वाले विशेषणों से विशिष्ट है तब वह सब जाना कहा क्या सर और वहाँ शिक्षकों के द्वारा कहे जाने वाले विशेषों से विष्णु और ये नहीं सर जहाँ लिखा है उन्हें करना और शिक्षकों के द्वारा कहे जाने वाले विशेषों से विपेष हैं ये अभी परिपास जो लोग ये सब क्या ये और जो सद अपनी परिपाश थे उसकी उपासना करते हैं उसकी या अभी ये तो वर्ष में ले लेना ले और जो उसकी उसकी ही उपासना करते है सगुण वाला सर ले गया वह शाम उन दोनों के मध्य में क्या योग है। योग योग कौन है है या योगता से योग जो जो समाजी किया है समाजी तरफ होता है एकाग्रता समाज होता या ध्यान ऐसा एकाग्रता या हम तो है ये ये एकाग्रता कर लेंगे उपासना भी है है है और ये अर्जुन का अब श्री भगवान वाक्य श्री भगवान कहते हैं देखना अवगर का दर्शि निर्दित अक्षरों का जो रहित सम्यों का तीन होती है ना जो तीनों के की रही से रहित सम्यद्द्द है सम्यक ज्ञान वाले हैं और ये कौन है जो ऐसाओं से रहित सम्यक ज्ञान वाले अक्षरों का सत है अक्षरों का सर्त है मतलब अपनी आत्मस्वी उपासना करने वाले है मर्म से अपनी आत्मस्वी उपासना करने वाले है उनको अभी रहने दो वे अभी रहे मतलब या मतलब उनके विषय में चर्चा अभी रहने दो उनके विषय में चर्चा अभी रहने दो बात कर उनके विषय में अभी चर्चा नहीं करेंगे क्यों कान प्रति योग वर्तव्य उनके प्रति जो कहने योग्य है किनके प्रति शान लेना अक्षरों पान है अक्षरोपास्तोन के प्रति जो कहने योग्य है सर वक्ष्याना उसको आगे था। जो अन्य लोग हैं अन्य कौन लोग मारे है उनके विषय में बताते हैं ये माम नित्युता आवेस्त मन ये मां मित्रयुक्ता उपास परे मे युक्त ये मई मन आवेशु ये, चुछा। ये आवेश है, मा से माम उपास जो मेरे में मन को लगा कर ये मई मना आवेश से जो मेरे में मन को लगा कर नित्य युक्ता नित्य युक्त होकर के सतत युक्त होकर के नित्य युक्त होकर के मां उपास मेरी धरती लग जाएगा ये मई मना आवेश से जो मेरे में मन को लगा कर नित्य युक्त होकर करते हैं परेया परेया वे है अच्छा, इसका ऊपर ले करेंगे इसको ऊपर ये करेंगे दोबारा देखेंगे ये नई मन आवेश नित्य युक्त ये परया श्रद्धया उपेता नित्य युक्त माम उपास्यक ठीक है परेता नित्य युक्त जो मेरे में मन को लगाकर अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर पर्या करता अत्यंत अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर नित्य युक्त होकर अच्छा गुर्व हुआ अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर नित्य होकर मेरी उपासना करते है नित्य होकर मेरी करते हैं ते में है वे मुझे युक्त सम्मान है मतलब अत्यंत युक्त मान्य है अत्यंत युक्त मान्य है युक्त का होता है लगे रहने वाला लगा हुआ वे मुझे युक्त सम्मान मान्य है लगाइए मई मना अवेश सगुण साकार कर चल रहा है तो मई कर्स रूप है परमेश्वर की विश्व रूप परमेश्वर में अवेश समाधाय लगा कर या एकाग्र करके मना ये भक्ता संता की जो भक्ति जो भक्त होकर जो भक्त संता कर भक्त होकर मान कर सर्व तो योगेश्वरों के भी अधीश्वर सभी योगेश्वरों के अधीश्वर योगेश्वर हैं जो योग विद्या में कार्यंगत है महादेवादी ऐसा जो भी हो कि सभी तो योगेश्वरों के भी अधीश्वर और योग यो, सभी योगों के भी भगवान हैं कैसे राग आदि क्लेश क्लेश क्लेश ये का मूल सिमिर तिमिर कर्थ अध्ययन राग आदि क्लेश है और राग आदि क्लेष का मूल कौन होता है राग आदि रागेष और अग्निवेश अभी निवेश भी ले सकते है राग आदि क्लेस के मूल्य तो अज्ञान दृष्टि से रहित राग आदि क्लेसों के मूल अज्ञान दृष्टि से रहित अज्ञानभूत दृष्टि से रहित अज्ञान रूप दृष्टि किसका मूल है राग आदि क्लेसों का मूल है राग आदि क्लेसों के मूल्य अज्ञानभूत दृष्टि से रहित होने ये भगवान के लिए कहा जा रहा है नाम भगवान कहते हैं कि वो अज्ञान से रहते हैं भगवान बता रहे हैं कि राग आदि के मूल अज्ञान से रहित ये सब को बताया गया कि सभी योगों के भी अग... सभी योगेश्वरों के भी भीश्वर सर्वज्ञ तथा राग आदि क्लेसों के मूल राग आदि राग आदि के मूल अज्ञान रूप दृष्टि से रहित ये नाम को बताया गया और नित्य युक्त कैसे देखेंगे नित्य युक्त होकर नित्युक्त कर आगे किया सतत युक्त सुनता सतत युक्त होकर सतत आगे लिखा थोड़ी दूर सतत युक्त सुनता शतक युक्त होकर अब सतत युक्त कैसे होकर के तो ने बताया अतीतांतर अध्यायान अतीतान्तर अध्याय तो श्लोका्थ न्याय ने अतीतांतर अध्याय कर के अध्याय सूर्य के अध्याय के अंत में कहे गए श्लोक के अंत के अनुसार पूर्व पूर्व पूर्व के के के के के के के के अध्याय अध्याय अध्याय अंत अंत अंत में आ तो के के अंत में कहे अर्थ तो के के अंत में क्या क्या गया गया अर्थ अनुसार, मत भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करने वाला होकर मेरा परायन होकर आसक्ति से रही होकर सभी प्राणियों के प्रति भैर भाव से रही होकर ऐसा भगवान कहते हैं पूर्व अध्याय के अंत में कहे गए के अर्थ के अनुसार सतत युक्त हो कर उपासना करते हैं उत्तम श्रद्धा से युक्त या अत्यंत श्रद्धा के युक्त में विक्रेता वो मुझे मान्य है कैसे समान वे मुझे युक्त सम मान्य है मतलब अत्यंत युक्त मान्य थे, थे अत्यंत युक्त मान्य है मतलब वो अत्यंत श्रेष्ठ योगी मुझे मान्य है अब ध्यान देना युक्त किसको तो कहाँ है यहाँ पर जो इस प्रकार मेरी भगवान की उपासना करते हैं उनको युक्त कहा गया है तो ध्यान देंगे जो सुगम उपासनाओं में प्रवृत्त हुए लोगों में ये युक्त है किसमें सुगम उपासनाओं में प्रवृत्त हुए है उनमें ये युक्त है मतलब अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि सबसे मुक्ति मुक्ति का जब अच्छा का जब अक्षर ब्रह्म होने पर है ना तो यहाँ पर जो कहा गया है ना कौन तो जो सुगम शुभ सागत है उनमें यहाँ युक्त सबसे श्रेष्ठ हुई ऐसा समझे और यहाँ पर नई रंप्रेण तो युद्धतम क्यों है ये क्योंकि वे निरंतर हो करके नचित हो करके मतलब मेरे में चित्र लगा करके ये कर वे निरंतर मेरे में चित्त लगा करके रात दिन व्यतीत करते हैं रात दिन व्यतीत करते हैं ठीक क्यूँकी वे लोग निरंतर मत हो करके या मेरे में चित्र लगा करके रात दिन को व्यतीत करते हैं इतना होगा कि हमेशा चित्त लगा नतीत हो जीवन का भी परम सुबह जीवन में परेशानी तो रहती है जब तक नहीं होता है साधक परेशानी क्यूँकी वे निरंतर रात दिन करते हैं असहतानी असहतान प्रति इसलिए उनके प्रति युद्धतम ऐसा कहना युक्त है मतलब उचित है युद्ध कम कहना उचित है की भगवान में चित्त लगाकर रात दिन हो रहे हैं युक्त है ये हाँ, हाँ। प्रश्न तो उन दोनों के मद्दे में है आप यहाँ देखेंगे ये चार का भाष्य है ना अंतिम में चार के भाष्य में भाषाकार में कुछ बताया है ठीक है हाँ। चार में बताया देखेंगे की करें युक्त समाना कौन सी क्या दूसरे युक्त कम नहीं होते हैं ये कुछ हुआ दूसरे कौन निर्गुण उपासक अक्षर के उपासक है क्या दूसरे युक्त नहीं होते हैं मतलब यह कहना उत्तम नहीं होते है न मतलब यह कहना उचित अर्थात होगी प्रति यद्यंतु उनके प्रति जो वक्तव्य है उसको सुनो किंतु उनके प्रति जो कहने योग्य है इधर इधर तो वक्त उनके प्रति जो कहने योग्य सुनो देखिए ध्रुव ये तो तो नीच्छ तो नीच्छ तो ये अक्षर अनिर्देश अक्षर अनिर्देश अव्यक्त पिभाषतेचि अचितस्थम अचल ध्रुव ये ये दो, दो जो लोग अनिर्देश्यम अव्यक्तम अनिर्देशरम परिवाहते अक्षरम अक्षरम अक्षरम के सभी विशेषण बनाने गे द्वारा जीवन वे अनिर्देशम अव्यक्तम सर्वत्रद अचिंत्यम कूटस्थम अचलम क्या ध्रुवम अक्षरम परिपास अनिर्देश अव्यक्तम सर्वप्रदम अचिंत अचलम क्या ध्रुवम अक्षरम परिपास लोग अक्षर के विशेषण सब हो जाएंगे किंत जो लोग अनिर्देश अव्यक्त सर्वप्रदम अचिंत्य कुटस्थ अचल और ध्रुअ अक्षर की उपासना करते हैं अक्षर के विशेषण है या अनिर्देश बताया है तो जिसका जी, शब्द के द्वारा निर्देश किया जा सके शब्द के द्वारा जिसका उल्लेख किया जा सके उसे क्या कहेंगे निर्देश और जिसका शब्द के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे अनिर्देश जो अपना तो आत्मस्वरूप है प्रार्थना है उसके लिए कोई शब्द नहीं है शब्द को पहुंच वहाँ तक नहीं है वो वाक्यू निवर्तन से या प्राप्त होता था तो वो शब्द लिए नहीं है तो इसलिए वो कैसा अनिर्देश है जो शब्द से उसका तो निर्देश नहीं किया जा सकता है अव्यक्त है वो किसी भी प्रमाण से व्यक्त नहीं होता है क्योंकि जो स्वयं प्रकाश है उसमें भी प्रकाशित हो, हो रहा है तो उसको व्यक्त करने के लिए प्रकाशित करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है अभ्यक्त है ना अव्यक्त प्रकार से वास्तव में किया है की किसी भी प्रमाण ऐसी प्रकाशित नहीं होने वाला सरोत्र से उचार से अचिंतम अचिंत है उसका मतलब भी उसका चिंतन घर की तरह उसका चिंतन नहीं किया जा सकता जैसे अन्य पदार्थों का चिंतन करते हैं वैसा वो चिंतन में नहीं आ सकता है भाषा ने बताया है कि अव्यस्त होने के कारण वो अचिंत है जो करण का विषय वस्तु होगी उसका तो आप धन से चिंतन कर लेंगे और जो करण का विषय ही नहीं उसका है उसका क्या चिंतन करेंगे ऐसा तो इसलिए अचिंत है हाँ हो सकता है सजा ही नहीं है ना हो सकता है शुद्ध मन से उसका विश्लेषण करते हैं और क्या है यहाँ पर अचिंत है ना और से है भाग में भी देखेंगे अचल है, है। मतलब उसने कोई चलन किया नहीं है क्या अचल है मतलब अचल करता है धूम और ऐसे अक्षर की जो उपासना करते हैं आगे साक्ष्यतों के श्लोक में बताया जाएगा के मिल्ली ग्रामीण है वे भी मुझको आगे बताएंगे इनकी जो उपासना करते हैं सभी शास्त्र है तो आगे बताएंगे छह मामलो प्राप्त में बताएंगे वे मुझे ही प्राप्त करते हैं बात में देखेंगे ये अक्षरम अनिर्दिष्ट यहाँ पर बताते है की अब असब असभ गोशरम और निर्देश बताते हैं कि अव्यक्त होने के कारण शब्द का विषय नहीं है अव्यक्त होने के कारण शब्द का विषय इसलिए न निर्देश सकते हैं तो यहाँ शब्द ये अत्यार कर से शब्द के बारे में निर्देश नहीं कर सकते है निर्देश पर उल्लेख या प्रतिपादन अव्यक्त होने के कारण शब्द का विषय नहीं है इसलिए शब्द से उसका निर्देश नहीं कर सकते है इस कारण अनिर्देश जाता है होने के अव्यक्ष शब्द का विषय नहीं है इसलिए शब्द से निर्देश नहीं कर सकते हैं अतः इसलिए इसलिए शब्द से निर्देश न करने के कारण वह अनिर्दिष्ट है ठीक है तो शब्द से निर्देश न करने के लिए शब्द से उत्पादन न करने के लिए ऐसा अव्यम कर बताते हैं के नी प्रमाणित नज्ञ से किसी भी प्रमाण से व्यक्त नहीं, नहीं होता है मतलब तो प्रमाण से ज्ञात नहीं होता है जो स्वयं जो स्वयं प्रकाश है वो स्वयं ज्ञात हो रहा है उसके लिए क्या प्रमाण चाहिए किसी भी प्रमाण के द्वारा व्यक्त नहीं होता है इसलिए अव्यक्त कहलाता है परिपास्ते प्रकार से अच्छी प्रकार से उपासना करते हैं उपासना किसके कहते हैं देखो वास्तुकार भगवान अर्थ बताते हैं उपासनम नाम उपासना यथाशास्त्र के अनुसार उपास के अर्थ को शास्त्र के अनुसार उपास के अर्थ को विषय करके विषय करके मतलब शास्त्र के अनुसार उपास के अर्थ को ध्यान कर और सामिख्य उत्पन्न कर को समीप जाकर शास्त्र के द्वारा जानना ये क्या हो गया श्रवण हो गया ना और श्रवण के पश्चात क्या करेंगे मनन तो मनन करते समय अधिक समीप है आत्मा के यामण करते समय अधिक समीप है और अधिक समीप उसके भी तो अधिक समीप होंगे लेकिन जैसन के समय और फिर तो क्या है कि साक्षात कार्य में अपना भी है उसके तो यहाँ पर स्वामी से मुश्कन में है समीप जाकर अर्थात मनन करके है ना समीप जाकर के अर्थात मनन करके शास्त्र के अनुसार उपास के अर्थ को जानकर उसका मनन करके मनन हो गया ना अब कई नारा होगा किसी तेल की धारा के तेल की धारा के समान गवाइल है इसलिए मात्र में नहीं चाहे वो तीन का हो सरसों का हो सबको कुछ तेल कहते ना न तेल की धारा के समान तेल को आप ऐसे गिराएंगे तो उसकी धारा एक समान गिरेगी जल जल आदि की धारा कम ज्यादा हो जाएगी तेल की धारा एक जैसी रहती है तो तेल की धारा के समान समान प्रत्यय के प्रवाह से समान प्रत्यय का समान वृत्ति समान वृत्ति समान वृत्ति का मतलब एकाकार वृष्टि जैसे राम राम ऐसा कोई अनुसंधान कर रहा है तो राम राम राम ऐसी लगातार एकाकार वृक्ष हो कोई ब्रह्मानुसंधान कर रहा है तो लगातार ब्रह्मकार वृत्ति हो इसमें कोई विचलाकार वृक्ष घटाकार फटाकार कोई वृक्षि न हो समान प्रत्यय कारान वृत्ति वृत्ति समझते है विचार समझने में सरल आता है समान विचार है वृत्ति कहते हैं अंताकरण के परिणाम को अंताकरण का परिणाम कभी है कभी कुछ छाकार रहता है तो होता तो, तो समान वृत्ति के प्रभाव से या एकाकार वृत्ति के प्रभाव से दीर्घ काल तक जो स्थित रहना है काल तक जो उपस्थित स्थित रहना है समान वृत्ति के प्रभाव से दीर्घ काल तक जो स्थित रहना है उसे उपासना कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है उपासना दोबारा देखेंगे। दे देंगे उपासना जिसे कहते हैं शास्त्र के अनुसार उपास वर्त को जानकर शास्त्र के अनुसार उपास व्यर्त को जानकर मन मनन स्वामी मुझद मनन करते हैं शास्त्र के अनुसार करते को जानकर के, शास्त्र से जान लिया हो गया अब क्या करना है मनन तो मनन करके और स्वयं की धारा के समान समान प्रत्यय के प्र... समान प्रत्यय के प्रवाह से ऐसी समान वृत्ति का प्रवाह चलता रहे प्रवाह है ना एक ही वृत्तियाँ तो सभी क्षणिक हैं है, प्रत्यय तो सभी क्षणिक हैं तो एक तो प्रत्यय को लगातार नहीं बना रहेगा तो प्रत्यय का क्या होगा प्रवाह है ना लगातार उनका इस समान वृत्ति के प्रभाव ऐसी एकाकार वृत्ति के प्रवाह से दीर्घ काल तक जो स्थित रहना है दीर्घ काल तक जो स्थित रहना है स्थिति स्थिति मन की अंतरण की है दीर्घ काल तक जो स्थित रहना है उसे उपासना कहा जाता है बहुत बड़ी आदर उपासना का है ना जिस उपासना कहा जाता है वो उपासना की है अभी तो यहाँ पर निग्र उपासना चाहिए ना यहाँ पर ये यह उपासना की परिभाषा की है इन्होंने आप किसी भी उपासना में लगा सकते हैं इसको उपासना उपासना की परिभाषा की है और प्रसन्न ये अब्यक्ष उपासना का है अभ्योना का और उन्होंने परिभाषा उपासना भी की है अभ्यक्तों का अपना भी करवाता है लेकिन सगुन के ऊपर नहीं श्रद्धा होकर जब उपासना करेंगे ना तो वहाँ भी एकाकार प्रभाव वहाँ भी होगा ये है की वहाँ का सगुन साकार भगवान का भी होगा एकाकार सगुन साकार भगवान की उपासना होगी है की होगी और वहाँ भी यही है शास्त्र के अनुसार आपको जानना पड़ेगा सगुन का स्वरूप मनन करना पड़ेगा वहाँ भी लगातार एक चीक चीक भी है या या तो तो तो ना ये नंतर्गत नहीं नहीं दृष्टि दृष्टि फिल्म वृत्ति स्वयं प्रभागर का परिणाम प्रमाण ही नहीं है वो तो, तो है और प्रमाण क्या होता है ये तो सर्वप्रदम सर्वप्रदम कार्य शब्द व्याप्त होता है। रहने वाला इसका कहते हैं व्योम व्यापी व्योम के समान आकाश के समान शब्द के व्यापक व्योम के समान शब्द के व्यापक वो तो जो आत्मा है वो क्या है कि सब जगह जाता है इसका कोई विदेश कोई विकाल कोई भी, भी, भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जितने आत्मा न हो सब में जाकर है, है। अचिंतन क्या अचिंतन का अर्थ है, कि ये है कि की भाष्यकार भगवान कहते हैं कि की अभ्यक अचिंतन की अभ्यर्थ होने के कारण आत्मा अचिंत है अभ्यर्थ होने के कारण आत्मा अचिंत है अब अचिंत का अर्थ बताते हैं जीकारों की जड करण गोचर जो करण गोचर वस्तु होती है उसका मन से भी चिंतन कर सकते हैं चिंतक से चिंतन करने योग्य चिंतनी क्यूँकी जो करण का विषय वस्तु होती है वह मन से भी चिंतन करने योग्य होती है सब विक्री अचिंतन सब विपरीत स्वाद या तब विपरीत स्वाद उससे विपरीत होने के कारण किससे विपरीत करण गोचर वस्तु से जितनी। किससे करण गोचर वस्तु से विपरीत होने के कारण है अच्छा नहीं। से अक्षर अचिंत है बोलते वुओ से जो प्रीत होने के कारण अक्षर कैसा है अचिंत है उसका मन से भी चिंतन नहीं कर पाएंगे वो जैसा है इस प्रकार मन से भी पूरा पूरा चिंतन शुभ लोगों से चिंतन तो होता है पर जो मन जो है सीमित है और वो कैसा है असीमित है तो जैसा कैसे चिंतन है मन शुभ चिंतन तो करते हैं पर चिंतन का कोई सीमा नहीं है अब यहाँ करिए बताते हैं दृश्युण गुणम से दिखाई देने वाले गुणों से युक्त है ऊपर से दिखाई देने वाले गुणों से युक्त तथा अंदर आंतरिक दोषों से युक्त वस्तु कूट कही जाती है सूटम के बाद गुण विरा ऊपर से दुख दिखाई दे और अंदर क्या बना हुआ दोष ऊपर से दिखाई देने वाले गुणों से जुट वस्तु नियम है ना इसमें गुणम अंतरदोषम लखुंसको शब्द हैं ऊपर से दिखाई देने वाले गुणों से युक्त तथा आंतरिक दोषो से युक्त वस्तु युक्त से जाती है क्या कही जाती है कूट अब इसको बताते हैं कि देखेंगे की कूट रूपम कूट साक्षम इत्यादि में कूट शब्द क्षमेंट अग्री तर्क में, में प्रसिद्ध है का का है है घूखी गवाही गवाही समझते होती शब्द ना रखेंगे यहाँ जो है ना झूठ करते है क्या ख्याल देना ऊंट साक्षर झूठी गवाहीक्षर रहेंगे तो झूठी गवाही देता है जो झूठी गवाही देगा ना झूठ अच्छी अच्छी तरह वो बना बना कर जो भूलेगा तो ऊपर फोटो सुनने में अच्छा लगेगा और अंदर क्या उसके तमाम दोष है फूट साक्षर दर्द होता है झूठी गवाही रूपी आगुण। आगुण। रूपन का च़द्न रूप हर समझते हैं छल करके दूसरे तो का बीच बना लेना रूप लेगा दे कर देकर तो तो दूसरा रूप बनाना तो वो करते तो अच्छा अच्छा होगा देखने में लगेगा अंदर उसके बहुत दोष है छलने के लिए बनाया है कूट रूपम का फिर करने के लिए बनाया गया रूप छल करने के लिए बनाया गया छल रूप तो क्षम का सा तो देखेंगे लोके लोक में इत्यादि कूटरूपम कुक्ष का यहाँ कूटकर्थ तो क्या हो गया अंध क्या हो तो गया ये नहीं हम बता रहे हैं उसने लिखा नहीं है हम बता रहे हैं प्रतिज्ञा कर वास्तविक में वास्तव प्रतिज्ञा दर्श बता रहा हूँ अंरित अमृत के वाचव है मिथ्या हो गया क्या मिथ्या अमृत माया ये सब अर्थ हो गए पूछिए तथा क्या अभिज्ञा भी यहाँ पदछेद कर दिया है ना पदक नहीं करना चाहिए जड़ करके लिखना चाहिए संसार इत्यादि क्यों ये जो है ए, ये समास समास है यहाँ पर और नित्या नित्या करके और नित्या समासे समास में क्या होती है और संता जब है तो संधि अनिवार्य है जब है तो हाँ समाज में संहिता लिखते है तो लिखित करनी चाहिए समाज में इससे अर्थेद हो जाता है ये अलग इस छेद नहीं करना चाहिए अभी संसार करके अनु समझाता है तो अब भी यहाँ पर देखेंगे इसको जो फूट आया ना इसको भाष्यकार समझाते हैं अविद्यासारिजन अविद्या आदि अनेक प्रकार के संसार का कारण है अनेक प्रकार के संसार का कारण है देखोगे अविद्या आदि है ना, आदि से लेना कर्म करता है क्या ना देखो तो ऐसा समझिए आपके की जब प्रलय काल आता है ना तो जिनको तो अभेर ज्ञान हो गया वे तो मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त नहीं होते हैं, तो क्या होता है वो तो दिन पड़े रहते ही वो तो पड़े रहे गीता में आया है ना कि क्या नहीं है ये क्या है यी? जिस सुना रजान जिस रजान पुना पुना कि सुना प्रकृति सुना सुना अपने रास्ते लेकर मैं सुना सुना उनको उत्पन्न कर देता हूँ उत्पन्न कर देते हैं जो पहले लीन हो जाते हैं बोलो बोलो भूत ब्राह्मण हाँ जी जो है ना पर्वत होकर के अधीन जो है ना तो नाम प्रति वस्तव है ये ले रहा है उनको मैं सुना सुना रखता रहता हूँ भगवान कहते हैं तो जो प्रणय काल आता है जिसको मुक्ति नहीं होती है वो क्या होता है कि वो जीव को तो पंदे रहते हैं जीव बने रहते हैं तो उनकी अविद्या भी बनी रहती है संस्कार भी बना रहता है उनके कर्म संस्कार के अनुसार ही सृष्टि होने पर भगवान क्या करते हैं उनको अलग, अलग अलग शरीर की प्राप्ति कराते हैं कुछ तो शरीर मनुष्य शरीर अलग अलग होता है तो उसका मूल क्या है कर्मी और सबका मूल अविद्या है सबका मूल क्या है अविद्या है तो अविद्या आदि से क्या लेना है कर्म संस्कार अविद्या अविद्या और कर्म संस्कार अविद्या और कर्म संस्कार रूप अविद्या और कर्म संस्कार क्या है अनेक प्रकार के संसार का बीज अनेक प्रकार के संसार का जो अनेक प्रकार का संसार प्राप्त होता है उसका बीज का कारण तो अनेक प्रकार के संसार का बीज क्या है अभिद्या और कर्म संस्कार और यहाँ पर ध्यान देना ये जो कुटम आगे आएगा विराम जहाँ पर है तो कुटम का ये विशेषण है की अविद्या आदि अनेक प्रकार के संस्कार के बीज से युक्त अनेक प्रकार के संसार के संसारीज से युक्त ध्यान देना यह जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है जिसको की माया कहा जाता है जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है जिसको क्या कहते हैं माया भूमि रातोनो भगवान ने क्या क्या प्रकृति भगवती तो ये जीवन लेना भी प्रकृति भी क्या है तो जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है ये तो ये तो त्रिलय में बनी रहेगी तभी तो प्रकृति नहीं। इतना जरूर है कि शांकल के दान के अनुसार ये ब्रह्म जैसी सत्य नहीं है क्योंकि तो ब्रह्म को पारिवार्षिक सत्य माना गया है और जगत को कैसा सत्य माना गया है जो सत्य माना गया है तो ब्रह्म जैसा पारिमार्षिक सत्य नहीं है न लेकिन है व्यवहारिक सत्य तो है तो आप ये पारिमार्षिक सत्य नहीं है और व्यवहार करते हैं तभी भगवान कहते हैं खुना तो ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका बनी रहती है और इसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति में जीवों की अविद्या बनी रहती हैं और जीवों के कर्म संस्कार बने रहते हैं किसमेंगुनात्मिका इस प्रकृति में जीवों के अज्ञान भी में बने रहेंगे और इसमें क्या बने रहेंगे कर्म संस्कार किसमें बने रहेंगे नहीं त्रिगुणात्कृति में त्रिगुणात्मिका अच्छा स्वीकृति जो माया शब्द श्री कही जाती है उसमें क्या बने रहेंगे जीवों के कर्म संस्कार और अविद्या जीवों के कर्म संस्कार और अविद्या ये ध्यान रखना तो यहाँ पर अविद्या आदि अनेक प्रकार के संसार के बीजों से युक्त संसार के बीजों से मतलब है अविद्या आदि अनेक प्रकार के संसार के बीजों से युक्त कौन है वो कुछ कहा गया है का या माया अनेक प्रकार के संसार के बीजों से युक्त कौन नहीं है माया अविद्या आदि जो कर्म संस्कार लिया है ना उसमें अविद्या भी पड़ी हुई है जीव की और कर्म संस्कार भी पड़ी हुई है अविद्या आदि अनेक अविद्या आदि अनेक प्रकार के संसार के बीज से युक्त और अंतर दोष विकास है कि की आंतरिक दोषो से युक्त और उसके अंदर बहुत दोष है न आंतरिक दोषो से युक्त बीजन तक हमने बीज से युक्त किया है आपको अर्थ ये और आंतरिक दोषो से युक्त माया तथा अभ्याकृत ताजी शब्दों का वाच्य उसको माया भी कहते हैं और अभ्यास भी कहते हैं क्या कहते हैं तो ना? अभ्याकृत नाम रूप विभाग से रही तो होने के कारण उसको क्या कहते हैं अभ्याकृत सृष्टि तो के पूर्व में उसके नाम रूप का व्याकरण नहीं होता है ना? नाम रूप व्या होते इसलिए उसको क्या कहते हैं अभ्यकृत जो नाम रूप होते है नाम रूप तो उसको अचेतन प्रकार से नहीं बनते हैं चेतन आत्मा का तो ना नाम होगा न तो रूप होगा उसके संबंधी होते हैं अचेतन के माया शब्दों का वाच्य जो बीज से युक्त है आं, आंतरिक दोषों से युक्त है तथा माया शब्दों का वाक्य मायाम तुम प्रकृति विज्ञात मैनम तुम महेश्वरम माया को तो विक को तो माया जानो विकोश्वर तो और महेश्वर को मायावती जानो महेश्वर को तो क्या जानू तो यहाँ पर माया कही गई है, है माया कौन है जो अविध्यादी अनेक प्रकार के संसार के बीचों से युक्त है आंतरिक दोषो से युक्त है तथा माया व्याति शब्दों की वाच्य है या माया सबसे कही गई हम दो माया गुर मेरे माया का अतिक्रमण करना कठिन है यहाँ भी माया सबसे कही गयी इत्यादि वे स्थलों में प्रसिद्ध जो है इत्यादि श्लोकों में या इत्यादि वचनों में प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध है तद कूट है वो, वो क्या है तो कूटकर्स यहाँ पर जो माया कह गया है ना वो माया क्या हुआ माया तो दसवें कूटे उस कूट में स्थित उसकूट में स्थित उस उसकूट में स्थित और आगे उस कूट में स्थिर को उस कूट में स्थिर को मैं समझा रहा हूँ तद अध्यक्षतया तद अध्यक्षतया करते कि कूट के रूप से, कूट के के अधिष्ठान रूप से ऐसा लगाना तद अध्यक्षतया तस्वीन स्थितम सुन कि कूट के अधिष्ठान रूप से उस कूट में जो तो स्थित है उसे संकृष्ट कहते हैं का अधिष्ठान सबका अधिष्ठान तो ब्रह्म है ना। तब का है ना ना। तो कूट सबसे तो माया कही जाती है उसका भी अधिष्ठान कौन है ब्रह्म के अधिष्ठान रूप से कूट में स्थित को कहते हैं वो है क्या कूट का अधिष्ठान है अब ध्यान देना तो कूट का अधिष्ठान होने से कूट में स्थित या तो ऐसा भी कह सकते हैं की कूट का साक्षी होने से माया का अध्ययन का अब ध्यान देना ये जो जो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाश जो आत्मा है ये स्वरूपता अविद्या के विरोधी नहीं है अविद्या का विरोधी नहीं है क्योंकि क्यूँकी देखो अहम मामी न ज्ञातमान अहम अज्ञा ऐसे तक लोग होते हैं मैं महम्ञा सोने के बाद में क्या लो होता है की मामी अहम न ज्ञातमान मैंने अपने को भी नहीं आना सुखा माम और बस उनकी दो जाना तो कुछ नहीं जाना मतलब अज्ञान है उसमें तो अज्ञान जो स्वयं से प्रकाश आत्मा वो स्वरूप अज्ञान का विरोधी नहीं है जब वो ब्रह्माकार का से ऐसी होता है ना चेतनात्मा तब वो अज्ञान का विरोधी होता है वो भूत अज्ञान का विरोधी नहीं है बल्कि वित्तीय ज्ञान जो है जो ब्रह्म है वृत्ति ज्ञान है वो अज्ञान का विरोधी है तो जब विरोधी नहीं है तो फिर क्या है की अज्ञान भी है और उसका स्थान चेतनात्मा भी है तो जो उसमें ज्ञान में ज्ञान में स्थिति या माया में स्थिति तो ये उपचार से उनकी स्थिति कही गई है स्थिति कैसी जैसे आप भूतल में बैठी है तो आप दोनों संबंध में तो आप किसी भूतल में है उपचार तो से कह सकते हैं की भूतल की आपकी स्थिति वो वही समझना उपचार स्थिति है उस कूट में स्थित ऐसा लगाना अत्य अध्यक्ष को हो गया कूट में स्थिति अच्छा UH, जो कूट में स्थित है ना और कैसे स्थित है अधिस्थान रूप से या कूट का अधिष्ठान होने के कारण कूट में स्थित वो अधिस्थान रूप से स्थिति होती है उसको भी कहते हैं जो आप बताए ना कूटते हैं ऐसा है कूट भी जो है स्थिति मतलब उसमें अधिकारी रूप से स्थिति है ना है। जो जो है, उसमें कोई तो अधिकार नहीं होता है उसके ऊपर जिस वस्तु को रखकर पीटा जाएगा उसमें अधिकार आ जाएगा और नीचे वाली विकार अधिकारी अथवा एक भाषाकार उसका दूसरा राशि इन स्थित तो दूसरे पक्ष ने कूट करके क्या किया राशि कूट करके क्या किया राशि पर लिखा हुआ है ना की राशि की तरह इसकी क्या कहते स्त्र टूटस्थ राशि का होता है ढेर अच्छा तो अब कूट की तरह इसकी को निस्ट्री क्या हो गया या राशि समूह जैसे अन्न की राशि हो बहुत सारी राशि हो तो वो अच्छा असयोग आप ये तर्थ है होने के कारण या निष्क्रिय होने के कारण निष्क्रिय होने के कारण कैसा है वो अचल है यथमाश अचलन क्योंकि अचल है इसलिए ध्रुव है का जो निष्क्रिय होगा वो अचल होगा क्रिया होने से तो खिलता निष्क्रिय होने से अचल होता है और अचल होने से क्या होता है ध्रू होता है ध्रू का मित्र अचल वस्तु नित्य होती है ऐसा इसका अर्थ है अच्छा है परस्पर तो कारण होने कारण ठीक, ठीक, ऐसा ही। ओम मजा